सिवा चेतावनी के लिए कहे हैं वह बोलता कित गया नगरिया तजके वह बोलता कित गया नगरिया तज के दस दरवाजे ज्योके त्योही कौन राह गया भज के वह बोलता जो प्राण इसमें बोल रहा है मृत्यु के समय की बात बता रहे जो इस शरीर में बोलने वाला है वो किधर चल गया इस नगर अर्थात शरीर को छोड़कर वो बोलता कित गया वो बोलने वाला जो बोल रहा है अंदर में बैठकर वो कहाँ चला गया इस नगर अर्थात शरीर को छोड़ शरीर भी एक नगर है महानगर है तो बहुत सारी चीज़ें जितना संसार में है उतने ही शरीर के नगर में वह बोलता कित गया नगरिया तच के वह बोलने वाला जो हमारे आपके शरीर में है बोल रहा है लेकिन मृत्यु आती है तो ये शरीर को छोड़कर चलाएगा अभी प्रश्न करें कि कहाँ गया यह नगर अर्थात शरीर को छोड़कर वह कहाँ गया आगे आश्चर्य भी व्यक्त करें कि दस दरवाजे ज्यों के तो ही कौन राह गया भज ये जो दसों दरवाजा है निकलने का वो दरवाजे तो जो जोड़ते हुए हैं और भाग के कहाँ चला गया ये दस दरवाजा ऊपर के साथ दुकान दुआ कान दो आँख है न ना, दो नाक छे के दो और एक दसवा दरवाज़ा टिट्टी पर तो इस तरह से ये दसों दरवाजे को छोड़ करके वो कहाँ चला गया और ये दरवाजे ज्यो कर त्यों पड़े गए शरीर में तो जरो जो बट लेगा वो तो निकल गया पता नहीं से सोना देश गाँव है सुना सोने घर के बासी रूप रंग कुछ और औरे हुआ देही भई उदासी सब सुना हो गया जब प्राण निकल जाता है शरीर भी सुना हो गया गाँव भी सुना हो गया घर भी सुना हो गया और घर के वासी भी सुन हो गए मिलते सबको दुख हो जाता है मारे अरे बाहू अरे मैं चिल्लाते हैं है? रोते जाते हैं रूप रंग कछय हुआ देही दे उदासी और शरीर का रूप रंग भी बदल जाए है देह भी उदास हो जाती है प्राण नहीं तो क्या होगा है बेकार हो जाती है साजन थे सो दुर्जन हुए आ तन को बांध निकारा चीता सवार लिटा कर तापे ऊपर धरा अंगारा बढ़िया तब उसके बाद का बात बता रहे हैं कि साजन हो सो दुर्जन बने जो अपना प्रेमी होता है अपना मित्र होता है अपना पति या कुछ भी होता है अब वो दुर्जन बन जाते हैं दुर्जन का मतलब कि अब जल्दी बना हटावा अब दुर्जन बनना भी तो जरूरी है नहीं तो सड़े लगी तो महके लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं कि दुर्जन बन के जैसे जैसे मारो सही से कस खुस के बांध मुसलमान वाले तो नहीं मानते उनको लेटा के ले जाते आराम से बांधते नहीं यहाँ बांध बून के कस खुस के गठरी बना अब दुर्जन हो गए जो अपने थे तो दुर्जन दुर्जन हो जो थे, थे भी हो जाते हुए तन को बांध चीता सवार लिटा कर तापे ऊपर धरा मारा और चीता लकड़ी की सजाकर जाड़ा सजा कर जा भोजन बटूब की तपबू करो ना कितना तो नहीं। नहीं। बात चीता तो जल रही है अंगारा उसको सजा रहे चीता सवाल लिटाकर ताप तापें ऊपर धरा अंगारा और ऊपर जलत नहीं है तो उसको उठा के और अंदर वावर जल्दी जल्द चली जाते घरे ही तो है ना छिपराया जाता है गिरी जाती है लकड़ी तो उठाए उठाए अंगारा जो जलता हुआ उसको ऊपर सजाया जाता ताकि जल्दी सजा है ना तो जैसे हो रहा वो तो है भू जला भू जाए फिर जल्दी समझ करें ये स्थिति है ये शरीर का ढह गया महल चूहल थी जामे मिल गया माटी माही अब ये शरीर रूपी महल ढह गया खत्म हो गया जिसमें इतनी चहल पल क्या क्या शरीर रहते हुए आदमी नहीं करता है तो उसको कह रहे हैं कि जो चहल पहल चूहल थी ढह गया महल चूहल थी जामे जिसमें ये चूहल थी सुंदरता थी बड़ा सुंदर बड़ा बढ़िया बड़ा खराब कुल बात ये चुहल थी अब वो ढल गया माँ मिल गया माटी माही अब वो मिट्टी मिट्टी मिल गई काम को तो पुत्र कलितर भाई बंधु पुत्र कलितर भाई बंधु सब ही ठोंक जलाए देखत ही का नाता जग में मुए संग नहीं पाई बिल्कुल सह पुत्र कलित्र भाई बंधु है जितनी भी हमारे रिश्तेदार हैं पुत्र हैं बंधु बांधव जो कोई भी है जो कोई भी है ठीक जो कोई भी है सब ही ठोक जलाए सब लोग ठोक ठोक के जलाते हैं आदि लाश पूरी नहीं जलती है तो उसको तोड़ते भी हैं बाँस से उलट के मार के टांग फंग टूट ताड़ एकदम ही जगह एक सरिया के रखा जाता है नूटा तो जल्दी से जल जाए है हर बाकी साकी को तोड़ भी वो सरिया रखते हैं और आप दबा के रखते हैं कि जले जल्दी से इसलिए कह रहे हैं कि पुत्र कलितर जो भी परिवार के लोग हैं भाई बंधु जितने भी वहाँ जाते हैं सभी ठोक जलाए सभी लोग ठोक ठोक के जलाते देखत ही का नाता जग में मुए संग नहीं कोई ये संसार में जो नाता है सिर्फ जिंदा रहने का है जब तक ये प्राण है इसमें बोल रहा है एक दूसरे को देख रहा है तभी तक का ये नाता है मुहे संग नहीं कोई मरने की बात कोई साथ नहीं सही <coughs> है चरणदास सुखदेव कहते हैं बिन मुक्त न हो लेकिन चल तो गया लेकिन मुक्त कहाँ हुआ ये तो संसार में रह ही जाएगा अरे यहाँ मृत लोग मिला रही तो प्रीत में पितर में देवता मेरी कहीं तो संसारें मिले चरणदास सुखदेव कहते तो हरबिन मुक्त न हो तो चरणदास जी सुखदेव जी कहते हैं कि हरिबिन मुक्त न हो माने बिना सदगुरु के इस संसार सागर से मुक्ति नहीं होगी बहु सागर से मुक्ति नहीं होगी चौरासी के चक्र से मुक्ति नहीं हो और गुरु भजन करने से फिर महामृत्यु को जब हम प्राप्त हो जाते हैं तो चौरासी का मधन स्वयं कट जाता है